सारस और केकड़ा एक दफा का जिक्र है तालाब की एक जानवर सारस रहता था सारस उसी तालाब में मछलियां पकड़ता और निगल जाता मछलियां उससे नफरत करती थीं पर वो मछलियों को बहुत पसंद करता था क्योंकि मछलियां कितनी लजीज हैं यम सारस अपनी घिजा का पेट भरके लुत्फ़ उठाता उसे शिकार करके घिजा हासिल क ये क्या हो रहा है मुझे? सारस दिन बदिन दिन और कमज़ोर होता जा रहा था। उसमें अब पहले जैसी तबानाई नहीं रही, उसकी उड़ान भी धीमी हो चुकी थी। मैं थकान महसूस कर रहा हूँ। और जैसे ही वो मछली के शिकार का रुख करता, उसके सुस्त नकल हरकत से ज़्यादातर मछलियाँ फरार हो जातीं। ओ मेरी वहां मत जाओ सारस तुम्हें खा जाएगा ओहो, डरो मत वो मुझे पिछले दो हफ्तों से नहीं खा पाया मैं उसे छेड़छाड़ भी करती हूँ, मगर इससे पहले कि वो मुझे पकड़े मैं बहुत तेज भाग जाती हूँ, देखो कि कैसे ये देखो ऐसे आ मेरे खिसआ आ ये पकड़ा पर वो सीधा पानी में गिर पड़ा और मछली अपने दोस्तों की जाने फरार हो गई। देखा तुमने? अब हमें सारे से डरने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ वो काफी कमजोर हो गया। अब उसमें इतनी तवानाई भी बाकी नहीं रही कि वो अपने गिज़ा का इंतज़ाम कर पाए। अब मछलियाँ उसके अतराव से तैरती पर वो उनको प एक दिन उसे शिद्दत की भूख लगी। उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसकी भूख मिटाने बिना किसी मुशक्कत और मुसीबत के उसने एक तरकीब निकाली। ओह, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सोची हुई तरकीब पर अमल करने के लिए तालाब की एक जानवर वो उदास चेहरा बनाकर बैठ गया, बिना शि� तब मछलियाँ, मेढक और केकड़े सोच में पड़ गए कि सारस अपनी खिंचाव को क्यों नहीं पकड़ रहा है। ओह, वो बहुत उदास है। शायद उसे भूख लगी है। क्या वो मर जाएगा? एक बड़ा सा केकड़ा सारस को उदास देखकर उसकी जाने बिगाया। सराम बुजुर्दोस्त, क्या माजरा है? तुम इतने उदास क्यों हो? ओह अल्लस क्या है बोलो? नहीं, मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है मेरे दोस्त। बताओ ना, आखिर माजरा क्या है? जानना जरूरी है। मैं भी तो यहां रहता हूँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं परेशान हूँ क्योंकि ये तालाब बहुत जल्द मछलियों से महरूम हो जाएगा, जो मेरी घिजा का जरिया हुआ करती है। क्या मैंने सुना है कि कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और इस पर काश्तकारी करेंगे। ओह मेरी खुदाया, ये तो बहुत बुरी खबर है। मुझे दूसरों को बताना होगा। ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। पर पर हमें इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले हैं? सारी मखलूक परेशान हो गई सारस की ब आखिर अब हम क्या करें? तुम मिट्टी में भी रह सकते हो, मगर हम मछलियाँ हम तो मर जाएंगी। आह, चारों तरफ मेरी अफवाह फैल गई। हालात को अपने मुताबिक करने के बाद सारस ने कहा, परेशान मत हो, एक तरीका है मेरे पास। सच में? बेशक, मुझे एक तालाब पता है जो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, जहाँ सब के सब इफाज़त मंजूर हो तो हिचरत करवा दूंगा बस कुछ ही दिनों में दूसरे तालाब में जहां सब महफूज रह सकते हैं हां खुदा के लिए हमारी मदद करो, मदद करो हमारी मदद, मदद करो, करो।, करो। हम उमतजिर हैं हर कोई जो तालाब में रहता था सारस की मदद हासिल करना चाहता था मगर मेरी कुछ शर्तें हैं क्या क्या क्या, क्या? क्या? मुझे आराम चाहिए होगा हिजरत के दरमियान ज़ैफी की वजह से क़ुव्वत के मुताबिक मैं थोड़ी सी मछलियां एक वक्त में उठा पाऊंगा हमें मंजूर है हम राजी हैं हाँ मैं भी राजी हूँ मैं भी तैयार हूँ तालाब के सारी मखलूक सारस की शर्तों पर उसके साथ हिजरत करने राजी हो गए उसने अपनी पहली हिजरत के वक्त कुछ मछलियों को अपनी चोच में उठा लिया, मगर दूसरे तालाब की जाने, जाने के बजाए वो उनको एक पहाड़ी पर ले गया और उनको खा लिया। आह, अब जाकर मेरे पेट की भूख खत्म हो गई। थोड़ा आराम करने के बाद, जब उसको फिर से भूख महसूस हुई, तब उसने दूसरी हिजरत का मंसूबा ब और कुछ ही दिनों में उसने फिर से तंदरुस्ती हासिल कर ली। बड़ा केकड़ा भी दूसरी मछलियों की तरह हिजरत करना चाहता था। मेहरबानी करके मुझे भी दूसरे तालाब ले चलो। अच्छा मौका है कुछ नया लजीज चकने का। ठीक है? अगली बार तुम्हें ले चलूँगा। अगली हिजरत में जब कुछ वक्त गुजरा, वो ताल सारस को महसूस हुआ कि केग्रा बहुत ही मासूम है। उसको सारस के खतरनाक मंसूबे के बारे में वाक्फियत नहीं थी। बेवकूफ, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? कोई दूसरा तालाब है ही नहीं यहां। मैंने मंसूबा बनाया था ताकि तुम सबको अपनी गिरजा बना सकूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो ज और बिना हवास खोए केकड़े ने अपने तेज पंजों से सारस की गर्दन दबा दी। आ, मुझे तकलीफ हो रही है। अब तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगी। केकड़े ने सारस की गर्दन को पूरी तरह दबोच लिया और सारस ने अपनी जान गंवा दी। फिर केकड़ा जैसे-तैसे अपने तालाब पर पहुंचा और सारा वाक्या अपने साथिय सारे बच्चे साथियों ने केकड़े की हौसला अफजाई की और उसका शुक्रिया अदा किया ओ केकड़े तुम कितने सही हो लेकिन उसने अपनी जान गवा दी अपने लालच की वजह से मेरी ज़हालत की वजह से नहीं कहानी की नसीहत हमेशा याद रखना हद से ज्यादा लालच नुकसानदेह साबित होता है